का नाम था तिक ठेक घुड़े को मेलों में तमाशों में जाने का बहुत शौक था उसके गाउं के आस पास कोई मेला आता तमाशा होता बस वो खोब मचकने लगता और गाने लगता मैं तो घुंघरू पहन कर नाचूंगा मैं तो घुंघरू पहन कर नाचूंगा मैं तो ठुमक ठुमक कर नाचूंगा मैं तो ठुमक ठुमक कर नाचूंगा मैं तो मेले में भी जाऊंगा मैं तो मेले में पे गाऊंगा मैं तो घुंघरू पहन कर मैं तो घुंघरू पहन कर हा हा, हा, हा हा मैं तो घुंघरू पहन कर आ, हा हा तू एक बार की बात है किसी गांव में मेला है टिक टिक टीको खूब सजाया जा रहा था उन पर खिलौने लादे जा रहे थे मिठाइयां रखी जा रही थीं इतने में बबुआ भागा भागा आया बबुआ टिक-टिक जी के मालिक का लड़का था बबुआ का बापू हर मेले में हर तमाशे में खिलौने बेचने जाता था और अपने साथ टिक-टिक को भी ले जाता था हां तो बाबूआ टिट्टिक जी को सजाने में लगा हुआ था वो टिट्टिक जी के लिए हरे-हरे घास लाया और ठंडे-ठंडे पानी से भरी एक बाल्टिया टिट्टिक जी अभी पानी पी ही रहे थे कि एक मक्खी भिनभिन करती आई और टिट्टिक जी की पीठ पर बैठ गई टिक टिक को अब बड़ा गुस्सा आया उसने मक्खी को भगाने के लिए अपना घुंघरू वाला पैर उठाया तभी पपुआ बोला अरे टिक टिक थी तुम्हारे तो पैर में नाल ढीली है मेले में जाने से पहले इसे ही की लगवा लो लेकिन टिक टिक जी को मेले की धुन लगी हुई थी उन्होंने बबुआ की बात को ध्यान से नहीं सुना बस वो तो अपने पैरों के घुंघरू बजा रहे थे और गा रहे थे मैं तो घुंघरू पहन कर नाचूंगा मैं तो घुंघरू पहन कर नाचूंगा मैं तो ठुमक ठुमक कर नाचूंगा मैं तो थुमक थुमक कर नाचूंगा मैं तो मेले में भी जाऊंगा मैं तो मेले में पे जाऊंगा मैं तो घुंघरू पहन कर मैं तो घुंघरू पहन कर मैं तो घुंघरू पहन कर मेले में जाने का समय भी आ गया जैसे ही बबुआ का बाबू टिक-टिक दी की पीठ पर बैठा वो झट से सर पर तोड़ पड़ा दिन भर मेले में खूब रौनक रही टिक-टिक ने भी मेले की खूब सैर की अब शाम होने लगी और लोग अपने-अपने घरों को जाने लगे बबुआ के बापू ने भी अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और चलने की तैयारी शुरू कर दी खैर पहले तो टिक-टिक भी -टिक कुछ तेज मटकते-मटकते चली फिर अचानक रुक के तभी बबुआ का बापू बोला टेक टेक क्या बात है टिक टिक अबहिने ना आया और बोला मालिक मुझसे आप चलवा नहीं जा रहा है बबुआ का बापू अक घबराया और बोला अरे तुझे क्या हो गया अब तो रात भी होने वाली है देख बादल भी घूमर घूमर कर आ रहे हैं पेट वोटे हुए बोला मालिक मेरे पैर की नाल निकल गई है बबुआ ने चलने से पहले कहा था कि नाल लगवा ले पर मैंने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी अब तो बाबूआ के बाबू को बहुत गुस्सा आया पर वो करता भी क्या एक तरफ तो रात पड़ रही थी और बादल गरज रहे थे दूसरी तरफ टिक टिक जीभ मुंह लटकाए अपने पैरों के घुंघरू धीरे-धीरे बजाते चल रही थी तभी क्या हुआ बस अरे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी और एक शोर सुनाई पड़ा लूटो लूटो और देखते ही देखते ही, बबुआ के बाबू का सारा सामान लूट गया चोर डाकू सब कुछ ले गए और साथ में टिक टिक को भी ले गए अब बबुआ का बाबू अकेला रह गया वो सारी रात चलता रहा अब सुबह होने लगी थी बारिश भी रुक गई थी तभी क्या हुआ बबुआ के बापू के कानों में टिटिक के घुंगरूओं की आवाज आई टिटिक लंगड़ाता लंगड़ाता उसी की तरफ आ रहा था बबुआ का बापू फौरन खुशी से भागा भागा usque paas diya i púcha arre tu gaise a gaia tujhe to daquo l'e gaia tib tib tib rota hoa bola mujhe daquo n'e lengla s'majhkar chord d'ia malik m'enhe babua ki baat dhyan se n'i s'uni isse li'e humko तना लुक सालट पड़ा अगर मेरे पैर में ठीक से नाल टुकी होती तो मैं जााखूं के आवाज सुनकर बाग क्या होता अब मैं हमेशा तुम्हारा कहना मालूंगा मालिक बच्चों यह तो थी टिक टिक घोड़े की कहानी अब टिक टिक घोड़े का एक खेल हो जाए तो कैसा रहेगा हां यह जो खेल है यह हम क्राश नहीं खेलेंगे क्यों ठीक रहेगा ना गुरुजी आज आपने सभी बच्चों को गोल घेरे में तो बिठा ही होगा हां तो अब सभी बच्चे एक गोल घेरे में बैठ जाएं हां शाबाश जल्दी-जल्दी करो गुरुजी एक बच्चे को घेरे के बीच में खड़ा कीजिए हम्म एक बच्चे को घेरे के बीच में खड़ा कीजिए वो बच्चा बनेगा हमारा टिट टिट खोला और अब हम गाते हैं चल रे घोड़े टिट टिट चल रे घोड़े टिट टिट काठका घोड़ा फूंक के दो चल रे घोड़े टिट टिट तो बच्चों तुम भी गाओ ना हां गांविन के साथ चल रे घोड़े टिक टिक टिक चल रे घोड़े टिक बना हुआ बच्चा घेरे के अंदर दौड़ेगा और जब मैं कहूंगी रुको तो गाना बंद हो जाएगा और ये टिक टिक घोड़ा भी एकदम रुक जाएगा ध्यान से सुनो टिक टिक घोड़ा बना हुआ बच्चा घेरे के अंदर दौड़ेगा और जब मैं कहूंगी रुको तो गाना बंद हो जाएगा और ये टिक टिक घोड़ा भी एकदम रुक जाएगा और जहां ये रुकेगा उसके सामने वाला बच्चा खड़ा हो जाएगा और अब बन जाएगा हमारा टिक टिक घोड़ा समझ गए ना जहां ये रुकेगा उसके सामने वाला बच्चा खड़ा हो जाएगा और वो बन जाएगा हमारा टिक टिक घोड़ा अब पहले वाला बच्चा उसकी जगह बैठ जाएगा हां तो बच्चों सब कुछ समझ में आ गया ना अब हम खेल शुरू करते हैं गाना शुरू चल रे घोड़े टिक टिक चल रे घो बच्चों टिक टिक घोड़ा रुक जाए अच्छा तो वो वाला बच्चा खड़ा हो जाए जहां पर हमारा टिक टिक घोड़ा रुका है और वो घेरे के बीच में आ जाए हां तो वो बच्चा अब घेरे के बीच में आ जाए टिक टिक घोड़ा बनने के लिए और अब हम फिर गाते हैं चल रे घोड़े टिक टिक टिक चल रे घोड़े टिक टिक टिक काठ का घोड़ा फुसकी दन चल रे घोड़े टिक टिक टिक रुक अब टिक टिक घोड़ा रुक जाए और जो बच्चा घोड़ा बना है वो अपनी जगह पर बैठ जाए क्यों मजा आया ना इस खेल में यह खेल इसी तरह कितने ही देश तक चल सकता है कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी तुम यह खेल खेल सकते हो प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम